तो होने के तो एक छोड़ के दूसरा पकड़ने की आदत कोई अच्छा बुरा की वजह अनासक्त होने की चेष्टा करे हाशक्ति मिटाये बस जो जो मिटती जाएगी त्यों त्यों महान होता जाएगा बेकार जो जो मिटते जाएंगे त्यों त्यों महान होता जाएगा जगत की सत्यता जो जो क्षीण होती जाएगी त्यों त्यों महान त् होता जाएगा हम तो ऐसा इतना ही जानते बाबा इससे ज्यादा बढ़िया जानने की हमारी इच्छा भी नहीं है ना नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण संसार की तुच्छ आसक्ति मिटानी हो तो भगवान संसार के रूप को देखने की इच्छा मिटानी हो तो भगवान के रूप माधुर्य का चिंतन करें कंठ कंठकुप में उसकी धारणा करे रात्रि के समय सोते तो समय दो ढाई मिनट कंठकूप में भगवान के चरण अरविंद की भगवान की छवि की गुरु की भगवान की छवि को देख देखते देख दे कंठकूप में सो जाए तीन महीने के अंदर सपने में दर्शन होने लगेंगे रूप देखने की आसक्ति होगी शब्द सुनना है तो भगवत कथा में प्रीति करनी साधकों के लिए रुचि पर हित पर है जिस प्रकार की आसक्ति मिताना चाहे है, रूप की हो कोई ना कोई आसक्ति चित्त में होती है तो वो भगवत भाव में उसको बदल दें तो अनासक्त हो जाए आदमी अथवा तो जगत की मिथ्यता और आत्मा में प्रीति लगा दें आत्मा में आसक्ति कर दें आत्मज्ञान सुनने में आत्मज्ञान विचारने में आत्मज्ञान कहने में और आत्मज्ञान के भावों में डूब जाने में अगर मन लग जाए तो आसक्तियां छोड़ने में बहुत मदद मिलती है प्राणा करते समय हम अन्य को त्याग के भाव को भीतर भरेंगे इच्छाओं और आसक्तियों को छुट्टी करेंगे स्वास्थ्य छोड़ते समय हरि हरिम कु है शरीर की कमाई तो शरीर के ही काम आती है रुपया पैसा घर दुकान, और शरीर जला देना पड़ता है तुम्हारी कमाई करने का तुम्हें टाइम नहीं मिलता है कभी कभी टाइम मिलता है तो तुम अपनी कमाई थोड़ी कर लो अपना कोष मान लो धन का कोष शरीर के लिए है साधना का कोष अपने लिए है इस समय तुम अपने लिए कमा रहे हो बाबा ये कमाई तुमको इस लोक में तो और परलोक पर लोक में भीस करने वाला साधक अगर अपने ब्रह्म परमात्मा को न भी पाए तो मरने के बाद उसकी दुर्गति तो नहीं होती है स्वर्ग के सुख का लाभ मिलता है बाद में आकर कोई अच्छे घर में उसका जन्म होता है अगर उसकी साधना तीव्र है और किसी कारण से उसको साक्षात्कार नहीं हुआ थोड़ी सी कमी रहेगी साठ सितर टका कर पाया है तो वो ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मा जी के साथ जिएगा ब्रह्मलोक में बहुत सारी सुविधाएं होती है सृष्टि करने का सामर्थ्य छोड़कर बाकी का सारा सुख वो सकता है जैसे राष्ट्रपति के बंगले में रहने वाले उनके बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी लोग सारा फायदा उठाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति पद की सत्ता नहीं होती ऐसे वो ब्रह्म अभ्यास में लगा हुआ साधु ब्रह्म की सारी सुविधाओं का फायदा लेता है जब ब्रह्म जी अपना वकू विलय करते है महासर्ग में तब उस साधक को अपने सिद्ध स्वभाव का साक्षात्कार उपदेश मात्र से होता है और वो अमर हो जाता है तो आप अपनी ऐसी हजारों यज्ञ और व्रत करने वाले सौ अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र बनता है लेकिन भगवद गीता के पांच श्लोक उनका पाठ करके ध्यान धरने वाला ब्राह्मण जब स्वर्ग में गया तो इंद्र उसके तेज से अपने आसन से जा गिरा और उस नूत को इंद्र पद पे बिठाया गया इंद्र ने जब भगवान विष्णु को पूछा कि आने वाले व्यक्ति ने कोई अश्वमेघ योग्य नहीं किए हैं, उसने बाहरी तलाव को नहीं खुदवाए हैं, वृक्ष भी नहीं लगाए हैं और गरीब अनाथ और मोहताजों की चाकरी भी नहीं की है और लोगों के चित्त को प्रसन्न करने वाली मधुर बोलने के लिए उसने अमृत नहीं है फिर आदमी इतना उसके तेज से हत होकर गिर पड़ा और वो आदमी इंद्रासन का अधिकारी हुआ तो भगवान नारायण ने कहा की वो गीता के अठारवे अध्याय के प्रथम पांच श्लोक उसके अर्थ में तल्लीन होकर आत्मा परमात्मा के रहता था इसलिए गोदावरी के किनारे इंद्र आए और कुटिया बांध कर गीता के ज्ञान में अपने चित्त को लगाने लगे जब इंद्र जैसे देखता थे अपने चित्त को गीता के ब्रह्म ज्ञान में लगाकर तेजस्वी होते हैं तो तुम क्यों नहीं फायदा उठाओगे हम हाँ थोड़ी उसी ब्रह्म तेज में अपने मन को शांत करते जाओ शीतल करते जाओ पावन करते जाओ उस प्यारे को प्यार करते जाओ अपने चित्त को उन्नत करते जाओ अपने दिल भर को दिल भर की प्यार करते हुए, उसकी शांति में डूबते हुए तुम्हारा चित्त पावन करते जाओ दो घड़ी और सही चार मिनट और सही पाँच मिनट और सही आखिर संसार में इतने दिन गए तो क्या मिला आज भी जाओगे आखिर मिल मिल कर क्या मिलेगा जो मिलेगा वो छोड़ना पड़ेगा लेकिन यहाँ तो जो छुपा है वो प्रगट होने वाला है वो तो साथ में चलने वाला है वो तो निहाल करने वाला है इसमें देर सदे की चिंता न करो करो हर गोत्ता मारो बाबा जय हो गीता के अथर्मे के श्लोक है कि कर्मों का त्याग करके संन्यास लेना चाहिए तो दूसरे श्लोक क्यों भी कहते हैं तो कर्म तो करे लेकिन अर्जुन ने चौथे पांचवें श्लोक में प्रश्न किया कि इन दोनों में कौन सा करना चाहिए उत्तम कौन सा तो है तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे मत से तो यह है कि यज्ञ याग दान और धारणा ध्यान ये तो जीवन मुक्त पुरुष को भी आनंदित करते हैं इसलिए धारणा ज्ञान यज्ञ याद सब कर्म करने चाहिए उसका बदला संसार की तुच्छ भोग नहीं उसका बदला अपने आप को पर में पहचानने का ऐसा जो श्लोकों का अर्थ समझकर आत्म ध्यान करते हैं उनको सब अश्विन यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुषों की दुआ से भी कई लोग इंद्र बन सकते हैं तो उनको इंद्र बनने में क्या कठिनाई होती है लेकिन सच्चे साधक तो इंद्र पद की इच्छा नहीं रखते वो तो आत्म पद में विश्रांति पाते हैं एक एक सेकंड तुम्हे अनेक पुण्य प्रदान कर रही है आंख के तेरा उतना ध्यान करने वाले को जग दान करने का फल कहा है वशिष्ठ जी ने तुम तो अपने को दान कर दो मैं बेदारी मैं नहीं हूँ मैं तो चैतन्य आत्मा में आराम पाने वाला चैतन्य स्वरूप का प्यारा गुरु का प्यारा दिल का दुल्हारा हूँ मेरा अपने आप को धन्यवाद है मैं मधुर हूँ मैं पावन हूँ मैं मधुर से भी मधुर हूँ क्योंकि मैं चैतन्य हूँ मेरे परमात्मा चैतन्य स्वरूप है मुक्त है आनंद स्वरूप है मेरे गुरुदेव आनंद स्वरूप है गुरु के प्रति ईश्वर के प्रति सदकामनाए फेंक मिलने से वही सदकामनाए घूम फिरके आपकी उन्नति करती है लेकिन उन्नति की लालच करके न फेंके बस प्यार से गुरुदेव तुम्हारी जय हो प्रभु तो तुम्हारी तो जय हो मेरे प्रभु तुम्हारी तो जय हो मेरे परम परमेश तुम्हारी तो जय हो जय हो प्रभु जय हो जय हो जय हो जय तो उनकी कर रहे हो लेकिन तुम्हारा उन्नत हो रहा है प्यार तो भगवान को गुरु को कर रहे हो लेकिन गुरु तो तुम्हारा आत्मा बना बैठा है परमात्मा तो तुम्हारा आत्मा बना बैठा है तुम अपने आप को ही तू कर रहे हो जय हो जय हो आनंद स्वरूप ईश्वर ही ईश्वर चलके के जान पर जान पीने से क्या फायदा रात बीती सुबह को उतर जाएगी तो मोरानी मोर फकीरों की निगाह से वो तो हरे रस की प्यालियां पी ले तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी तो दिल की प्यालियों में ही शराब पीता जा वो तल्की प्यालियाँ बेकार है दिल की प्यालियों में दिल की प्यालियों ऐसी ही बढ़ती है शराब तो रिश्तों से पियो न फरिश्तों से पियो ये नजरों के छलकते जाम तो संतों से पियो संचारी सुरा तो चढ़ के उतर जाएगी वो बेचारी सुरा तो आकर चली जाएगी ये हरि नाम की सुरा एक बार पियो फिर मजे से जियो